Yeah, yeah. Yes yes of course yes yes yes yes yes yes, yes. yes, yes, yes. जय जय जय जय ज बड़ी सुंदर माल है ठाकुर जी की प्रसादी गोलंडावंद हरि लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री रमन हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री धारमण हरि गोविंद जय जय बुलृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ऊ जय त्रिपराष हृदय नंदम श्रीकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणा प्रवर्तिहंबराकूपोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चरी चराणयावतीर्णकल समर्पयत न तो ज्वलरसा स्वभक्तिश्रिय हर प्रसुंदरिक सदा हृदय कंदर स्फुत वश्ची नंदन जयतान्मतिगती मवपद श्रीराधाम मदन मोहनौ नारायण नमस्मरम देवी सरस्वतीं व्या तत् जयमुदीर वाछाकलुभ्य सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे रूप दुर्गत को हे भट्टो मुसुमती रघुनाथ दयाम यत्र दासजीवी मंदमती पुराण पठनम तत्रि तो हरि बोलो श्रीखराय महाराज की जय वृंदवन की जय श्री नायल हरिम संकीर्तन की पुरुषोत्तम दिव्य अवसर पर श्री प्रभु के श्री चरणार में सर्वात्म समर्पण करते हुए अपने आप को ये समर्पण का मार्ग समर्पण का मंस आ, महीना है और इस मास में पुरुषोत्तम अपने आप को में समर्पण करते हुए उनकी सहज कृपा से अपने सारे दोषों की नृत्ति सहज ही हो जाएगी इस अभिलाषा को हृदय में धारण कर रहे हैं और श्री प्रभु की विशेष रूप से कृपा प्राप्त हो जिसने भगवत शरणागति ग्रहण कर ली उसको सब कुछ वस्तु की प्राप्ति सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति अपने आप हो जाती है पुरुषोत्तमास मलमास था परंतु तो उसकी सर्वत निंदा थी कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें कहीं संक्रांति नहीं थी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में पूरे तीस महीने तीस दिन होने पर भी तीस दिन के भीतर एक मास के भीतर संक्रांति का अभाव था और संक्रांति का अभाव सूर्य के दूसरी राशि में जाने का अभाव होने के कारण इस मास को निंदनीय या मल मास कहा गया त्याज्य मास कहा गया पर जब उसने इस महीने ने मलमास श्री श्री पुरुषोत्तम भगवान सुंदर उनकी शरणागति ग्रहण की तो यही मास परम परम श्रेष्ठ हो गया और ठाकुर ने अपने नाम को पुरुषोत्तम अपने पुरुषोत्तम नाम को इस महीने को प्रदान कर दिया श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि तस्मात्मती तो हम अक्षराध अपुचोत्तम हा अतोस्म लोके वेदे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम युग में पंद्रहवें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि तीन तरह के पुरुष हैं एक क्षर एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम सर्वम ख सब कुछ भगवान की ही शक्ति के रूप में स्थित हुआ है तो क्षर ब्रह्म वो है जो कहीं न कहीं नित्य परिवर्तनशील है जिसमें लय और विक्षेप ये दो वस्तुएं प्राप्त हैं ऐसा जो स्वरूप है उस ईश्वर के स्वरूप को क्षर कहेंगे जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे जगत की सभी वस्तुएं कहीं जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सबकी सब क्षयशील हैं अस्थि वर्धते विपणते विनश्यति इन छह गुणों से युक्त हो करके छह दोषों से युक्त हो करके जगत की सारी वस्तुएं विराजमान है तो वे क्षय से युक्त है और जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे कहीं से भी युक्त हैं एक न एक दिन वे डिजोल्व होने वाली हैं कहीं लीन भी हो जाएंगी समाप्ति भी हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म का वो एक्सपेंशन ब्रह्म का वह विस्तार जो क्षय से युक्त है या लय से युक्त है उसको हम कहेंगे क्षर भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है अक्षर अक्षर का मतलब है जो सब में व्याप्त है जिसका कभी भी जिसमें डिटोरेशन नहीं है जिसमें कहीं भी मर्जर नहीं है किसी दूसरी वस्तु के साथ में क्षय और जो लय इन दोनों से जो युक्त नहीं है ऐसा जो स्वरूप है वो अक्षर। वो स्वरूप कहलाएगा अक्षर अक्षर ब्रह्म श्री ब्रह्म श्री निर्गुण निराकार निर्विशेष होकर करके जिनका जिनके विशेषताओं का प्रकाशन नहीं है परंतु इन दोनों से परे होकर के श्री कृष्णचंद आप कहते हैं श्री उद्धव से श्री अर्जुन से भगवत गीता में तस्मात क्षरम अतीतो हम मैं क्षर से भी परे होकर के श्री में हो और अक्षर अपि उत्तम मैं अक्षर से भी उत्तम होकर के विराजमान क्योंकि अक्षर ब्रह्म में लीला और कृपा करने की विशेषताएं नहीं है वो सारे गुणों से युक्त है सबका आश्रय है परतु तो कृपा करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है उसमें लीला करने की सामर्थ्य नहीं है तो भक्तवत्सलता और प्रेम वश्यता इन दो गुणों के अभाव में चाहे कितने भी गुण भगवान में हो इन दो गुणों को हटा लिया जाए तो उनके गुण हमारी किसी काम के नहीं जंगल में मोर चकिस ने देखा यह वाली स्थिति हो जाएगी तुम्हें हजार गुण होंगे परंतु ये तुम्हें भक्तवत्सलता और कृपा प्रेमवश्यता भक्त, भक्तों के ऊपर कृपा करना भूत जाना पत्र पुष्प तुलसी दल मात्र से भी हो जाना यदि प्रेम प्रेम के द्वारा समर्पित किए गए एक तुलसी पत्र से भी हो जाना तो ये प्रेम, तो प्रेम दो तो तो तो तो वह हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त ऐसी स्थिति में श्री भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप ही अत्यंत अत्यंत उपयोगी हो करके विराजमान होगा तो वो स्वरूप ही उत्तम है तो तस्मात क्षरमती तो हम जगत क्षर है विनाशशील है और वह कहीं अपने गुणों से धीरे धीरे हीन होता रहता है कहीं कहीं परिवर्तन होता रहता है उससे भी मैं श्रेष्ठ हूं और अक्षर जो ब्रह्म है उस अक्षर ब्रह्म ने निर्गुण निराकार सबका आश्रय रूप जो ब्रह्म है उससे भी मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मुझमें दो गुण विशेष रूप से विद्यमान है प्रेम के वशीभूत होना और भक्त बसलता बस भक्तों के ऊपर कृपा करना तो उनको पुरुषोत्तम कहा गया और वो पुरुषोत्तम स्वरूप श्री कृष्ण अपनी तर्जन उंगली इंडेक्स फिगर जो है उसको अपनी छाती से छुपाते हुए कह रहे हैं अहम तस्मा क्षण तो अहम मेरा जो स्वरूप तू जो अर्जुन दर्शन कर रहा है ये कृष्ण स्वरूप क्षण और अक्षर इन दोनों से परे के अधिक श्रेष्ठ होकर के विद्यमान अतः मैं लोक में और वेद में दोनों में पुरुषोत्तम रूप में प्रसिद्ध हूं तो पुरुषोत्तम मास की अपनी महिमा है और पुरुषोत्तम मास में जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है जो कि तीन पुरुष प्रथम पुरुष, पुरुष श्री संकर्षण जो कारण समुद्र में शहन करने वाले हैं द्वितीय पुरुष श्री प्रद्युम्न जो गर्भोतशाही और ब्रह्मा के भी साक्षी होकर के विराजमान और तृतीय पुरुष श्री अमृत श्री समुद्रशाही विष्णु जो जीव मात्र के हृदय में साक्षी होकर के विराजमान हैं इन तीनों अंतर्यामी स्वरूपों से भी मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ हूं ऐसे पुरुषोत्तम भगवान ने जिस पुरुषोत्तम मास मास में अपने अपने स्वरूप को, अपने नाम को नाम भी उस मास को प्रदान कर दिया उसके सारे दोषों को दूर किया वो जो मास है और उस मास में परम कृपालता का ग्रह प्रदान किया जैसे भक्ति के द्वारा कोई भी सत्कर्म हम करते हैं तो वो सत्कर्म पूर्ण फल को ही नहीं बल्कि जो कर्म किया गया उससे भी अनंत फल प्रदान करने वाला है यदि किसी कर्म को भगवत समर्पित नहीं किया जाएगा तो समर्पित न करने पर वो कर्म फल नहीं देता है ज्ञान को यदि भगवत समर्पित किया नहीं जाएगा तो ज्ञान केवल ज्ञान से माया की नृत्ति नहीं होगी संसार की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि तो माया इतनी बलवान है ज्ञान के द्वारा संसार की एक बार निवृत्ति होने पर फिंड से दोबारा भ्रम की प्राप्ति हो जाएगी परंतु यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया गया तो माया की निवृत्ति हो जाएगी ठीक है किसी ने कह दिया कि ये रस्सी है पड़ी हुई सर्प नहीं है तो एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी परंतु दोबारा फिर अज्ञान आ सकता है दोबारा रस्सी के ऊपर पड़े तो दोबारा भ्रम हो सकता है कि सर्प सर्प तो नहीं है परंतु यदि व्यक्ति के हृदय में ये विचार है कि सर्वत्र भगवान विद्यमान है तो फिर वो नहीं डरेगा सर्वत्र भगवान विद्यमान है ये विचार करने पर या सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन कर रहा है तो वो कहीं भी भयभीत नहीं होगा नारायण कवच का, का यही से एक सिद्धांत है कि प्रभु आप सभी जगह यदि विद्यमान है तो मेरा जो तथाकथित शत्रु है उसमें भी तो आप विद्यमान है इसलिए मैं क्यों डरू उसका जो मूल सिद्धांत है नारायण कवच का वो यही है कि सर्वत्र यदि भगवान विद्यमान है तो मुझे किसी से भाई भयभीत तो होने की आवश्यकता ही नहीं है तो भाई से रहित तो होने का सर्वोत्तम उपाय यदि कोई है तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम सर्वोत्र नारायण का दर्शन करें तो अः श्री पुरुषोत्तम मास की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि ठाकुर की शरणागति श्री कृष्णचंद्र की शरणागति ग्रहण करने शरणागति ग्रहण करने पर ठाकुर ने उस मल मास को भी अपना नाम प्रदान कर दिया ठाकुर का सर्वोत्तम स्वरूप है श्री कृष्ण जिसमें माधुर्य की पूर्ण प्रकार का प्रकाशन हुआ और माधुर्य का भी पूर्ण प्रकाशन श्री राधिका के साथ में ही है अतः श्री श्याम के हृदय में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं राधाभाव कांति धारण करके विराजमान हूं जब राधा कांत भाव और कांति से युक्त होकर के भी विराजमान हुए तब श्री प्रभु ने श्री हरि स्वरूप होकर के अवतार धारण किया अवतार काल में जहां श्री कृष्ण आप 28 में द्वापर में अंत में द्वापर और कलयुग की संधि में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण वो आपका मधुरतम स्वरूप था उसी के आगामी कलयुग में एक ही इतिहास क्रम में एक ही लीला के परशिष्ट रूप में श्री गौर हरी की लीला है श्री महाप्रभु की लीला कोई अलग अवतार नहीं है वो कृष्ण लीला का ही एक स्वरूप है कृष्ण लीला का ही एक परशिष्ट है कृष्ण लीला से बिल्कुल वो अलग नहीं है कृष्ण लीला का एक परशिष्ट है तो उस परशिष्ट स्वरूप में श्री कृष्ण अपने माधुर्य का आस्वादन अपने ही माधुर्य का आस्वादन श्री राधा भाव धारण करके कृष्ण कृष्ण के ही माधुर्य का आस्वादन करते हैं और कृष्ण जब कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं तो वे श्री राधा भाव और द्व्युति को भी धारण किए हुए हैं द्व्युति तो है ही श्री राधारानी ने श्री कृष्ण को अपना स्वरूप प्रदान किया इसके कारण परम सुंदर गौरवर्ण धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हुए तो कृष्ण की यह विशेषता तो है ही कि वे कांति को धारण करके विराजमान हैं और वे भाव को भी धारण करके विराजमान हुए भाव युक्त होकर के भी वे विराजमान हुए मानी श्री राधिका के भाव को धारण करके भी विराजमान हुए श्री राधिका में मोहन और मोदन दोनों ही भावों की पराकाष्ठा प्राप्त होती है जो मोदन भाव है मिलन का उस मिलन भाव की पराकाष्ठा मादनाख्य महाभाव है महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान और जो मोहन मोदन भाव है वो मोदन ही विराह अवस्था में वह बन जाता है मोहन जो है वही सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आता है मादन और वो विरा अवस्था में वही मोहन होकर के मतलब विरा भाव जो है उसको धारण करके भी विराजमान हो जाता है है ना तो जो मादन मोह जो महाभाव है वो महाभाव मोदन और मोहन दो अवस्थाओं में विराजमान है विरह को कहते हैं मोहन मिलन को कहते हैं मोदन उसके दो पक्ष हैं माधक जो महाभाव है महाभाव के दो पक्ष हैं मोहन और मोदन तो मिलन में तो वो है मोदन और विरह में है वो मोहन जो मोदन है भाव नहीं है मादन जो भाव है वो संयोग का भाव है परंतु संयोग के भाव में विरह का भाव भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उसमें सदा बनी रहती है इसलिए प्रेम आदि के के भाव द्वारा तो उसमें विरह भाव है परंतु मादनाव जो राधारानी का है वो है संयोगात्मक भाव और वो ही सर्वश्रेष्ठ भाव है उस संयोगात्मक भाव में विराजमान होकर के श्री कृष्ण राधिका बन करके राधिका भाव में कभी उत्कंठा में विरह और कभी मिलन में अत्यंत अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं और इसी मादनाख्य महाभाव के किसी एक स्वरूप में श्री कृष्ण कभी अंतरदशा में कभी बाह्य दशा में और कभी अर्ध बाह्य दशा में राधा रानी विराजमान हो जाती हैं महाप्रभु विराजमान हो जाते हैं जिस समय बाह्य दशा में विराजमान होते हैं उस समय अपने आप को एक सामान्य जीव अनुभव करते हुए एक सामान्य मनुष्य मात्र अनुभव करते हुए श्री कृष्ण श्रीमद महाप्रभु कृष्ण कहे महाप्रभु कहे राधा रानी कहे तीनों एक ही बात है श्री कृष्ण राधरानी या महाप्रभु अपने आप को एक सामान्य जीव मानते हुए व्याकुल होकर के ये प्रार्थना करने लगते हैं कि मेरा जो अपना प्रवेश है उस परिवेश से हटा करके कब हे मेरे इष्ट राधारानी कह रही हैं कि कब मेरे हे इष्ट श्री कृष्ण चंद्र मेरे प्यारे तुम मुझे अपना मिलन प्रदान करोगे तो ये विरहदशा भी लीला में भी विरहदशा विद्यमान है कभी श्री श्याम सुंदर से अत्यंत मिलते हुए परम परम आनंद के अश्वधारा प्रवाहित करते हुए भी वे विराजमान होते हैं तो श्री राधा रानी कभी बाह्य दशा में कभी अर्धबाह दशा में और कभी अंतर दशा में स्थित होकर के विभिन्न विलाप करती हैं और वो विलाप श्रीमन महाप्रभु के मुख से शिक्षाष्टक के रूप में प्रकट हुआ बोलो शिक्षाष्टक की जय फिर से पूरी बात को समीकित कर दें एक बार रिपीट कर दें कि भगवत्ता का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम उसे कहेंगे जो क्षरबिम और अक्षरबिम्भ दोनों से परे हो क्षर का तात्पर्य है कॉस्मो सारा क्रिएशन जो कुछ भी दिख रहा है इसको हम कहेंगे क्षरबम क्योंकि इसमें कहीं क्षय है डिटोरेशन भी है और इसमें कहीं अंत में जाकर के मर्जर भी है पर अपने मूल आश्रम में जाकर के वो कहीं लीन भी हो जाएगा तो लय से युक्त भी है और विक्षेप से युक्त भी है उसमें निरंतर निरंतर भी हो रहे हैं और अंत में जाकर ट्रांसफॉर्मेश मर्जी होने वाला है, कहीं मर्जी भी, होने वाला है। भी होने वाला है। तो डिजोल्वेशन भी है उसमें और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो जिसमें डिजोल्व ट्रांसफॉर्मेशन और डिजोल्व डिजोल्विंग दोनों दि वस्तुएं मेल्ट होना ये दोनों गुण विद्यमान हो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को हम कहेंगे क्षर और तो वो क्षर वस्तुएं संसार की जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं ये सब उत्पन्न हुई अंत में नष्ट होंगी चेंज होते हुए तो श्री कृष्ण क्षर से भी परे हैं और अक्षर से भी परे हैं अक्षर ब्रह्म कहते हैं जो सबका आधार बेस होकर के विराजमान है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म जो अपने गुणों से तो युक्त है परंतु गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहा है तो उससे मैं श्री कृष्ण कहते हैं मैं अधिक उत्तम हूं पुरुषोत्तम हूं पुरुषोत्तम इसलिए कि मुझ में दो गुण अत्यंत अत्यंत प्रकट है दो गुण प्रकट नहीं है एक तो भक्त बसलता मैंने भक्त से प्रेम करना अटैचमेंट टुअर्ड भक्त डोटिस ये एक मुख्य गुण और दूसरा जो गुण है वह है प्रेम भश्यता में स्वयं प्रेम के बंधन में बंधा हुआ हूं तो प्रेम प्रेमवश्यता प्रेम में मैं, मैं कहीं अपनी फ्रीडम को भी समाप्त कर देता हूं और मैं कहीं अपनी स्वतंत्रता समाप्त करके पराधीन होकर के मैं विराजमान हो जाता हूं प्रेमी के तो ये दो गुण क्योंकि मुझ में अधिक हैं इसलिए मैं अक्षर से भी अधिक हूं और अक्षर से भी अधिक हूं पुरुषोत्तम जो स्वरूप है वह कृष्ण हुआ यहां तक इतनी बात क्लियर अब पुरुषोत्तम स्वरूप में भी श्री कृष्ण के हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि श्री राधा रानी की जो प्रीति है वो राधा रानी की प्रीति कहीं अधिक है अब तो राधा रानी की प्रीति सर्वोत्तम होकर के विराजमान है इसलिए श्री कृष्ण के हृदय में भी तीन इच्छाएं निरंतर बनी रहती हैं कि राधिका का जो स्वाद है वह स्वाद मुझे प्राप्त नहीं है राधिका जैसा स्वाद मुझे प्राप्त हो एक बात मेरा अपना सौंदर्य कैसा है इसका आस्वादन मुझे प्राप्त हो और श्री राधिका की प्रणय की प्रेम की महिमा वो महिमा को मैं भी धारण कर सकू राधिका में जैसे प्रेम की ऊंचाइयां प्राप्त हैं उन ऊंचाइयों को मैं भी प्राप्त कर सकूं कि श्री कृष्ण भी मेरे शिष्य बन करके राधा के शिष्य बन करके प्रेम की शिक्षा ले तो इन तीन अभिलाषाओं को धारण करके श्री राधिका से मांग करके श्री कृष्ण ने भाव और क्रांति धारण की तब वे गौरहरी हुए तो कहने का तात्पर्य यह था कि अक्षर ब्रह्म से बढ़कर के आधारभूत ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म से भी बढ़कर के भक्तवत्लता और प्रेमवश्यता दो गुण जिसमें विद्यमान है वे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं उन कृष्ण की भी सर्वश्रेष्ठता है श्री राधिका में क्योंकि कृष्ण के प्रेम की अपेक्षा राधिका का प्रेम निरंतर अधिक है कृषि के भीतर भी तीन इच्छा है राधिका की प्रणय महिमा कैसी है मेरा अपना सौंदर्य कैसा है राधा का, का सुख कैसा है इस भाव को धारण करके श्री कृष्ण ने जब राधा भाव और कांति धारण की तब वे गौर गौरहरी होकर के विराजमान हुए अब श्रीमद महाप्रभु राधा भाव में अवस्थित होकर के तीन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं यहां तक कि जो विचार पद्धति है वो स्पष्ट हुई श्री राधा राधा तीन अवस्थाओं को प्राप्त करती हैं कभी वे अंतर अंतरदशा में लीला में श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान होती हैं और उस समय उनको कोई पता नहीं है कि इस नुकुंज मंदिर के बाहर भी कोई दुनिया होती है कहीं कोई गोप भी हैं कोई नंद बाबा भी हैं कोई विश्वाण बाबा भी है कोई चंद्रावली भी है कोई दूसरे पक्ष भी है स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ कुछ पता नहीं है बस मैं और मेरा प्यारा केवल दो चीजों की उनको उस समय स्फूर्ति है और उस स्फूर्ति में ही वे डूबी हुई हैं, उस दशा को कहेंगे अंतर्दशा श्री राधा की अंतर दशा, और अंतर दशा में बस मैं प्यारे की सेवा करती रहू प्यारा मेरी सेवा को ग्रहण करता रहे ये भाव ही उनमें एकमात्र विराजमान है वो होगी अंतरदशा एक दशा है कि राधानी को अपने बाहर के प्रवेश एटमोस्फियर उसका भी कहीं नोटिस है वे बाहर के प्रवेश को भी नोटिस कर रही हैं कि कोई गोप होते हैं कोई चंदावली श्री भद्राजी श्री यमुना जी आदि अन्य सखिया भी होती हैं स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष ये सखिया भी हैं कहीं दास गण भी हैं सखा गण भी हैं बासल गण भी हैं एक सामाजिक सेटअप भी है और उस सामाजिक सेटअप में हम कभी समाज के भीतर जाती हैं और कभी समाज से अपने घर से अभिसार करती हुई रास मंडल में नुकुंज मंडल में हम कहीं योगपीठ में भी प्रवेश करती हैं तो जहां श्री राधानी बहन मंडल में जाती हैं, अपने बाहरी में जाती हैं उस समय वे अपने आप को व्याकुल अत्यंत अत्यंत व्याकुल अनुभव करती हैं और उस व्याकुलता में वे ये विचार करती हैं कि हाय मेरे विरह को दूर करने का एकमात्र उपाय मेरे पास में कोई भी साधन नहीं बचा है मेरे पास में एकमात्र उपाय है तो उपाय है श्री हरिदाम और उसी बाह्य दशा में श्रीमद महाप्रभु जो प्रलाप करते हैं वो प्रलाप संपूर्ण शास्त्रों का सार है उसमें शास्त्र के जितने भी पक्ष हैं जीव का क्या लिमिटेशंस हैं सीमाएं हैं ईश्वर कैसे अनलिमिटेड है वो सारी सीमाएं प्रेम कैसे अत्यंत अत्यंत महान है उस प्रेम की अपूर्व महिमा साधन कौन से अनेक अनेक साधन हैं और उन साधनों में कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है इन सारे माने चारों पक्षों को कौन सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है कौन सर्वश्रेष्ठ पूजनी है कौन सा जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कौन सा साधन है ये चारों में पुरुषार्थ है अनुबंध चतुष्ट अधिकारी संबंध अवधय और प्रयोजन इन सारे सिद्धांतों का यदि संपूर्ण रूप से कहीं निरूपण है और अत्यंत सूत्र रूप में उनका कहीं निरूपण है तो वो श्री राधा रानी के उस बिरह विलाप में राधा रानी के रिएक्शंस में अपने आप प्रकट हो जाता है और वो राधा रानी के प्रलाप राधा रानी के मुख से प्रकट हुए आठ जो वचन हैं, वे आठ वचन हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले हैं वे सारे दार्शनिक सिद्धांतों को फिलोसॉफिकल जितने भी डॉक्टर डौक्त्रेंस, डॉक्टर हैं उन डॉक्टर को उन सारी को वे प्रकट करने वाले हैं और उनके साथ साथ जितने भी साधन मार्ग हैं उन साधन मार्ग की उनकी सर्वश्रेष्ठता को भी वे के प्रलाप वे भी ही प्रकट कर देते हैं इसलिए जीव मात्र को एक सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त हो जाती है इन प्रलापों में जीव मात्र के कल्याण के संपूर्ण साधन पूर्ण रूप से विराजमान है इसीलिए इसका नाम शिक्षा हुआ श्री राधा का ब्रह में जो प्रलाप करना वो कभी में है कभी अर्धबाह्य दशा में है कभी बाह्य दशा में तो चाहे बाह्य दशा में किया गया हो और चाहे अंतरदशा में किया गया प्रलाप हो वे सब के सब सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को निचोड़ को कहीं प्रकट करते हैं और उन सिद्धांतों को प्राप्त करके हम सब कृतकृत्य हो जाते हैं उससे बढ़िया और कोई शिक्षा हमको प्राप्त नहीं हो सकती है और वे शिक्षा के सभी पक्षों को सर्वोत्तम रूप में यह वचन प्रस्तुत कर देते हैं अब एक दूसरी तरह से बात करेंगे बोलो बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय शिक्षा शिक्षा तक अब शिक्षा जो है उस शिक्षा के चार पक्ष हैं एक ओर विद्यार्थी है दूसरी ओर अध्यापक है दूसरा पक्ष तीसरी ओर कैरिकुलम है जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम है और चौथी ओर पाठ्यक्रम में उस पाठ्यक्रम को कैसे संप्रेषित किया जाएगा उसकी सारी और जितने भी उसके सहायक हैं शिक्षण के वे सब उसके साथ में आ जाएंगे और उसका फिर इंपैक्ट क्या है माने समाज के ऊपर समाज भी एक पक्ष है उस समाज के ऊपर और व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के ऊपर उसका कुछ इंपैक्ट है तो शिक्षा के चार पक्ष हो गए अध्यापक शिष्य उसका पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ साथ कैरिकुलम और कैरिकुलम के साथ साथ जो पूरा समाज है उस समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और समाज भी एक व्यक्तित्व के निर्माण में कैसे सहायक हो रहा है शिक्षा का मूल लक्ष्य है जो भौतिक शिक्षा है स्कूल कॉलेज में भी दी जा रही है उसका भी मूल लक्ष्य है कि हमको एक ऐसा करेक्टरिस्टिक प्राप्त हो एक ऐसा कैंडिडेचर प्राप्त हो जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी एक करेक्टरिस्टिक डेवलप करने की हमारी शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं उपयोगी होनी चाहिए हमारे जीवन के लक्ष्य से शिक्षा का लक्ष्य बिल्कुल उच्छिन्न नहीं है अलग नहीं है वह जीवन के लक्ष्य का ही एक भाग होकर के विराजमान तो जहां शिक्षा की बात कही जा रही है वहां पर जो जीव है उसको भी भगवान के साथ में जोड़ना है जीवन के परम लक्ष्य के साथ में जोड़ना है उसको भी ये अनुभव करना है कि मैं ईश्वर के द्वारा था था मैं शुरु शुरु में था। और जीव को करने के लिए मुझे जगत में भेजा गया है मैं ईश्वर का एक ईश्वर की जो शक्ति उस शक्ति का एक व्यूह मात्र हूं तटस्था शक्ति का मैं एक व्यू हूँ और व्यू हो करके व्यू मन एक्सप्रेंशन में तटस्था शक्ति का एक एक्सपेंशन हो करके विराजमान हूं एक व्यू हो करके विराजमान हूं और मैं कंप्लीट नहीं था और मुझे से, से बनाने के लिए ईश्वर ने माया देवी को मुझे रक्षा करने के लिए माया रूपी धाय को मुझे दिया गया है और माया रूपी धाय मेरा संरक्षण कर रही है, है। परंत मेरे जीवन का लक्ष्य जिसका मैं अंश हूं जिसका मैं नित्य सेवक हूं उसकी सेवा करना यह मेरे जीवन का परमपरम लक्ष्य है इस करेक्टरिस्टिक को इस जो कैंडिडेटचर है एक व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को एक चरित्र की रचना करने में हमारी शिक्षा कहीं सहायक होकर के विराजमान परंतु जितनी भी शिक्षा है उस शिक्षा का लक्ष्य भी जीवन के परम लक्ष्य के साथ में कहीं कहीं जोड़ा हुआ है तो शिक्षा का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन का अंतिम जो मोटिव है उस मोटिव को कैसे प्राप्त करें और श्री राधा रानी के प्रलाप में हमारी बाह्य स्थिति क्या है हमारी अर्धबाह्य स्थिति क्या है और हमारी परफेक्शन की स्थिति क्या होगी इन तीनों का कहीं उल्लेख श्री रा तीनों का जो मार्ग निर्देशन है वो मार्ग निर्देशन श्री राधा रानी के इन प्रलाप के आठ वचनों में श्रीमद महाप्रभु के आठ वचनों में कहीं ना कहीं हो जाएगा इस प्रकार शिक्षा कहीं शिक्षा की जो चारों पक्ष हैं जीव का अपना स्वरूप क्या है उसके जीवन का लक्ष्य क्या है उपास्य कौन है और उस उपास्य को प्राप्त करने का साधन क्या है इसको भी निर्दिष्ट करने में वो शिक्षा राधारानी का वो प्रलाप वचन कहीं ना कहीं उपयोगी हो जाएंगे जैसे छठे नंबर के श्लोक में श्रीमंद महाप्रभु स्वयं प्रलाप करेंगे राधारानी स्वयं प्रलाप करेंगी करेंगे क्या आई नंद तनुज किंकर महाम भव महाम बोध कृपया तव पाद पंकज पूरा फिलॉसफी केवल एक श्लोक में आ गई मेरा अपना स्वरूप क्या है मेरा उपास कौन है आई नंद तनुष ब्रम नहीं चतुर्भुज नारायण नहीं स्वर्गाधिक देवताओं की बात तो गई कहीं वो तो कहीं अः कूड़े में गए बिन में पड़े हुए हैं उनको तो पड़े रहें कहीं उसमें भी तो कहीं गए मेरे उपास्य कौन है आई नंद तनुज में पूरा जो ब्रिज का भाव और ब्रिज का परिवेश ब्रिज का जो एटमोस्फियर है वो ही कितना ट्रांसीडेंटल है कितना दिव्य है और उस दिव्य स्वरूप में उपास्य स्वरूप उपास्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप होगा तो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा होगा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप होगा श्री नंद यथा साथ ही वो समय व्याख्या करेंगे अभी तो केवल संकेत मात्र कर रहे हैं केवल कि शिक्षा का जो कैरिकुलम है उस कैरिकुलम के अंश को हम छोड़े हैं शिक्षा के जैसे चार भाग हैं विद्यार्थी टीचर फिर स्टूडेंट उसके बाद में कैरिकुलम और कैरिकुलम के बाद में हमारा पूरा परिवेश हमारा एटमॉस्फेयर हमारा हमारी सोसाइटी ये चार जो पक्षे हैं शिक्षा के इन सब को श्री राधा रानी का प्रलाप वचन यही इन चारों को कहीं अद्भुत रूप से प्रकट कर देता है तो उपास कौन होगा आई नुज और जीव का अपना स्वरूप क्या है करम ये जीव कसुर वर्णन कर दिया और वो मैं कहा हूं प्रश्न भीम महा भवान बुधाऊ में संसार समुद्र में पड़ा हुआ और मुझे बचाने का उपाय क्या है योग्य साधन कि आपकी कृपा आपकी भक्ति के अलावा अंतर प्रत्यम माम भाव महाम बुध कृपया तव पाद पंकजा कृपा ही एकमात्र साधन है और आपके तव पाद पंकजूली चिंतित हो आप मुझे अपनी धूलि के समान समझ करके कृपया मुझे अपनाए मुझे अपने से चिपकाए रखें मुझे अपने से दूर नहीं करें तो श्री एक जीव के समान अपने आप को विरह में दीनता में विराजमान होकर के कहीं प्रार्थना करेंगे परंतु तो उस दीनता की प्रार्थना में भी हम लोगों के लिए शिक्षा मिल जाएगी इसे शिक्षा जितना भी वैचारिक क्षेत्र है जितना भी औपासनिक क्षेत्र है और जितना भी व्यावहारिक क्षेत्र है हमारे जो एक्टिविटीज हैं वो तीन रूपों में बटी हुई है कहीं विचार में थ्योरी में कहीं उपासना पद्धति में माने हृदय की इमोशंस जो हार्ट है उससे उसके साथ में जुड़ी हुई है और कहीं हमारे एक्शन तो हमारी क्रियाएं भी मिलनी चाहिए हमारे भाव में मिलने चाहिए और हमारी विचारधारा भी कहीं मिलनी चाहिए और ये शिक्षा तक के आठों श्लोक विचार पक्ष को कहीं हमारी भाव पक्ष को उपासना पक्ष को और हमारी क्रिया पक्ष को हमारी जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को तीनों को ही प्रभावित करने वाले होकर के विराजमान हैं। इसलिए ये शिक्षा कहना इसके लिए शिक्षाष्टक ये नाम सर्वथा सर्वथा उपयुक्त है हम हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग विषय जो चल रहा है वो शिक्षाष्टक नाम के ऊपर चल रहा है शिक्षास्ट किसको नाम क्यों दिया गया श्री राधानी कभी दशा में कभी बाह्य दशा में कभी अंतर्दशा में कुछ प्रलाप कर रही हैं और पंत उनके प्रलाप जीवन के लिए भी बड़े उपयोगी हैं उसके साइड इफेक्ट के रूप में हमारे लिए स्वाभाविक रूप में ही कोई दिव्य शिक्षा प्रदान कर दी गई है और जितने भी शास्त्र उन सबों का कहीं निचोड़ शा, शास्त्रों का जिस्ट इन शिक्षा के आठों श्लोकों में प्रस्तुत कर दिया गया शास्त्रों का जो विचार है वो तीन पक्षों में बटा हुआ है दर्शन के पक्ष में या थोड़ी के पक्ष में उपासना के पक्ष में माने भावुकता हमारी भावुकता के साथ में और हमारी एक्टिविटीज हमारी चेष्टाएं इन तीनों के साथ में जुड़ा हुआ है और तीनों के साथ में जुड़ा होने पर तीनों ही पक्षों को ये आठ श्लोक एक अद्भुत प्रकाश देते हैं ये हमारे लिए कहीं जो कुछ दिशा निर्देशक उसका कहीं कार्य कर रहे हैं तो इसलिए ये वास्तव में शिक्षा देने वाले ही हैं जीव को का कल्याण करने वाले ही ये सारे के सारे ये आठ श्लोक है श्रीमद् महाप्रभु आप अपने गंभीरा में विराजमान हैं और गंभीरा में विराजमान होकर के श्री विशाखा सखी रूप श्री राय और श्री ललता सखी रूप श्री स्वरूप दामोदर इनके साथ में कभी चर्चा कर रहे हैं और एक अंत में उन्मादिनी राधा विरहणी राधा जो के स्वरूप में तो वे रसमयी संयोगनी राधिका होकर के कभी वियोगनी राधा होकर के और कभी उन्मादनी राधा स्वरूप धारण करके शिव महाप्रभु कभी विराजमाप्र विशेष रूप से श्रीमद महाप्रभु का नवद्वीप में जो स्वरूप हुआ वह गौर नारायण स्वरूप प्रकट हुआ पांत पीछे श्रीमंद महाप्रभु का विरहणी जो स्वरूप है वो विरहणी स्वरूप प्रकट हुआ और विरहणी स्वरूप में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया अपने पूरे परिवेश से अलग हटकर के एक नए परिवेश में महाप्रभु विराजमान हुए तो महाप्रभु का सन्यास ग्रहण करना वह विरहणी रूप है तो श्री नवद्वीप में महाप्रभु का जो स्वरूप है वह है गौर नारायण स्वरूप इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है महाप्रभु का वो आता है सन्यास ग्रहण करना वह उनका विरहणी स्वरूप है गौर नारायण से अब विरहणी राधा बनकर के शिवन महाप्रभु प्रकट हुए विरहणी राधा बनकर के श्रीमंद महाप्रभु जहां मध्य लीला में विचरण कर रहे हैं उस लीला का गायन कर रहे हैं वहां पर फिर श्री महाप्रभु का जो स्वरूप हुआ वह उन्माद निराधा के रूप में और श्री गंभीरा में जो विराजमान हुए वो उन्माद निराधा के रूप में श्रीमंद महाप्रभु का वो स्वरूप तो ये जो आठों श्लोक है ये संयोगी राधिका नहीं है बात की जो आ, आ, लीला में भी बहुत बात के जो क्रम है उन बात के क्रम में ये श्लोक प्रकट हुए जिनको के श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा की उन्हें पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी जी ने कहीं संकलित कर लिया नहीं तो महाप्रभु के प्रलाप में कहे गए ये श्लोक हमको प्राप्ति नहीं होते रूप गोस्वामी जी की कृपा से पद्यावली में इन श्लोकों को संकलित किया गया इसलिए महाप्रभु की कुछ कृतियों में ये श्लोक एक रत्न के समान हमको संकलित प्राप्त हुआ एकादि श्लोक और भी है जिनको पद्यावली में संकलित किया गया महाप्रभु ने लिखित रूप में कोई भी ग्रंथ प्रकट नहीं किया जो प्रकट किए गए न्याय इत्यादि के ऊपर उन सब को बहाबहू दिया गंगा जी में समर्पित कर दिया समर्पित कर दिया परन्तु श्री रूप गोस्वामी की कृपा से श्रीमद महाप्रभु के एक महा प्रलाप में ये जो वचन शिक्षा के वचन जो की जीव मात्र को अपूर्व शिक्षा देने वाले हैं और जिनमें शिक्षा के चारों पक्षों को कहीं प्रस्तुत किया गया और जीवन के परम लक्ष्य के साथ में जीव का कैसे कल्याण हो शिक्षा के उद्देश्य को जीवन के उद्देश्य के साथ में कैसे जोड़ा जाए इस दृष्टि से कही गई ये पद्य थे आठों पद्य और उन आठों पद्यों में समाज के लिए भी एक मैसेज है विद्यार्थी के लिए भी मैसेज है अध्यापक के लिए भी मैसेज है और भी सर्वश्रेष्ठ जो वस्तु है उसको यहां पर प्रस्तुत किया गया तो श्रीमंद महाप्रभु एक अंत में गंभीर में विराजमान हैं और गंभीर में विराजमान हो करके श्री स्वरूप दामोदर और राय रायराम इन दोनों के साथ में श्री महाप्रभु कहीं अपने प्रहलाद वचनों को प्रस्तुत कर रहे हैं और श्री कृष्ण माधुर्य का जब आस्वादन कर रहे हैं श्री राधिका की प्रणय महिमा को स्वयं अनुभव करते हुए श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उस सौंदर्य का अनुभव करते हुए राधिका के सुख का जब श्री महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं उस विरह के के सुख का, के सुख का विस्वादन करते हुए उनके मुख से कुछ अपने आप भावोद्रेख प्रकट हो जाते हैं स्पोन्टेनियस ओवरफ्लो जैसे कोई फुहरा फूट पड़े इसी प्रकार महाप्रभु के हृदय से कुछ भाव प्रकट हो गए और वे भाव आठ श्लोकों के रूप में प्रकट हुए और उन आठ श्लोकों को ही शिक्षा तक कहा गया इनमें श्री महाप्रभु कभी बाह्य दशा में विराजमान हुए मानष राधारणी बाह्य दशा में विराजमान हुई यहां पर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अंतर दशा अर्ध बाह्य दशा और बाह्य दशा जैसे साधक अवस्था में है ऐसे सिद्ध अवस्था में लीला में भी ये तीनों चीजें पहले अपनी बात करें जैसे हमारा भजन करते करते हाथ में माला जप रहे ये अपनी संख्या पूरी कर रहे हैं परंतु तो हमारा ध्यान आयुष से मिलना है आयुष से मिलना है आयुष से ये बात करनी है आयुष से यह बात करनी है इतने पर यहां पर पहुंचना है ये कार्य करना है तो जैसे हम बाह्य दशा में भी हैं तो बाह्य दशा भी हमारे साधन अवस्था में जैसे बाह्य दशा ऐसे राज की भी बाह्य दशा है राजधानी की बाह्य दशा क्या है कि जब उनको यह याद आती है कि मुझे जावट में जाना है मुझे बरसाने में जाना है यह उनकी बाह्य दशा हो गई नुकुंज में जब प्यारे का दर्शन करेंगे प्यारे की सेवा करेंगे वो उनकी अंतर्दशा है परंतु तो लीला के अंतर्गत उनको कभी बरसाने की याद आ जाए उनको कभी नंदराम की याद आ जाए उनको कभी जावट की याद आ जाए और कभी कभी अपनी जो रैगल है चंद्री उसके प्रति दशा की भी याद आ जाए <हँ> <verlı>. <kuv savils> तो ये उनकी बाह्य दशा होगी, क्योंकि उनके भी कई जो प्रतिद्वंदी है उस प्रतिद्वंदी की भी याद आ जाए तो ये भी उनकी कई बाह्य दशा हो तो लीला में भी बाह्य दशा होती है लीला में भी कभी शाम सुंदर की सेवा भी कर रही हैं और पूरी एकाग्रता नहीं है उस समय बाहर की बास बातें वे भी आकर के उनकी सेवा को कहीं बढ़ा रही हैं उसमें कहीं संचारी भाव के रूप में उस उनके हृदय के प्रेम को कहीं पोषित करती हुई विराजमान हो रही हैं और उनके हृदय में अरे उन सब बातों को छोड़ अरे सखी अरे विशाखा उन बातों को छोड़ प्यारे के रूप माधुरी का दर्शन करने दे आया तो बनमाली सखी पथे समायात समर सखन सूत्र परम कार्यम बनमाली आ रहे हैं और पति भी आने वाले हैं उस समय सखी कहती है बोल छोड़ उन बातों को जो अर्धवाह्य दशा है अब यहां पर श्याम सुंदर का ही दर्शन कर क्योंकि व्याकरण में जैसे पारणी ने एक नियम दिया कि पार्णी के अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं आठ अध्यायों में पीछे के जो सपाद सप्ताध्यायी सात अध्याय और एक पाद उनकी तुलना में पीछे के जो तीन आठवें अध्याय के तीन खंड हैं उन आठवें अध्याय के तीन भाग उनके बात को पहले माना जाएगा नहीं माना जाएगा और पहले की तरह से आचरण हो जाएगा पीछे के जो अध्याय है वे ज्यादा बलवान होने चाहिए परंतु उनको न मान करके पहले के जो सपाद सात अध्याय हैं वे प्रधान हो जाएंगे तो ऐसे ही जो पहले आ गया है उसको उसका ध्यान कर पति को जाने दे कहीं उसकी चिंता मत कर तो स्मर सके पाण सूत्र यदि तुल्य बल विरोध हो के सात अध्या को ग्रहण करने के पीछे के तीन भागों को ग्रहण करें तो पीछे के तीन भाग ग्रहण नहीं किए जाएंगे पहले के सात भाग ही ग्रहण किए जाएंगे इसमें कृष्ण आ रहे हैं कृष्ण का ही स्मरण कर तो इस तरह से श्री राधा ने भी कभी अर्धबाह दशा में भी विराजमान होती हैं कभी अंतर दशा में भी विराजमान होती है अंतर्दशा में विराज होती हुए कह रहे हैं कि आश्लिष्य बाम के ये कहती हुई श्री राधा विराजमान हो जाएंगी तो जैसे साधक की एक स्थिति है कि वो बाह्य दशा अर्ध बाह्य दशा, और दशा में विराजमान होता है ऐसे श्री मृत्यु परकर वह भी कभी अपने लीला के निकुंज के बाहर के प्रवेश का स्मरण करता है कभी कृष्ण स्मरण करते हुए कृष्ण का भी स्मरण कर रहा है बाहर के परिवेश का भी स्मरण कर रहा है और कभी बाहर के प्रवेश को बिल्कुल भूल करके केवल कृष्ण सेवा में ही वह विराजमान है तो केवल अंतर दशा का स्मरण करते हुए वो विराजमान होता है तो यहां श्री राधानी श्रीमद महाप्रभु इन्हीं तीन दशाओं में विभिन्न श्लोकों को पढ़ते हैं अब पहला जो श्लोक है उस पहले श्लोक में मूलतः श्री राधानी जैसे बाह्य दशा में विराजमान हो गई और बाह्य दशा में विराजमान होकर के वे विचार कर रही है बोले हाय मैं प्यारे से कैसे दूर हो गई हा प्यारे से कैसा मिलन कैसे मिलन हो और ये कष्ट सहन नहीं किया जा रहा है उस समय कोई सखी धैर्य देती हुई कह रही है बोले अरे सखी श्री कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है और एक श्री राधारानी को श्री कृष्ण नाम की स्फूर्ति हो जाती है कृष्ण नाम की महिमा उनका हो जाता है और महिमा का स्मरण करते हुए श्री राधारानी ये विचार करती हैं कि आहा प्यारे का नाम ही इस समय मेरे लिए इस विरह को शांत करने का एकमात्र मेरे पास में संबल है मेरे पास में एकमात्र उपाय जो है वह श्री प्यारे का नाम मात्र ही और उस नाम की महिमा उनके हृदय में एक-एक हो जाती है और नाम की महिमा को स्पुर करते हुए श्री राधा उस समय कहने लगती हैं श्रीमद महाप्रभु कहने लगते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापणम श्रे कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामवादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन hmm. श्री नाम को विषामृत एकत्र मिलन कहा गया नाम वह औषधीय है जो कि विरह में विरही को कहीं धैर्य प्रदान करती है विरह में विरही को जो जीवन प्रदान करने वाली जीवन रक्षका औषधि होकर के विरही तो श्री कृष्ण नाम के रूप में आविर्भूत होकर के विरही के प्राण की रक्षा करते हैं जब भी वह विरह में व्याकुल होता है उस समय श्री हरि नाम के रूप में उपस्थित होकर के उसके प्राणों को बचाए रखते हैं अन्यथा कोट कोट प्राणों को विरही एक क्षण में त्याग करने के लिए तैयार हो जाता परंतु नाम का उसके ऊपर आश्रय है उसने नाम का आश्रय ग्रहण कर रखा है इसलिए उसके प्राण उसके शरीर का त्याग करके नहीं जाते उसके प्राणों की रक्षा नाम करते रहते तो श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोत्तम हो करके विराजमान है अब परम शब्द के द्वारा यह दिखाया कि जैसे कृष्ण परम है ऐसे नाम भी कृष्ण के समान ही सर्वोत्तम तत्व है अब इस श्लोक की व्याख्या में आगे आगे आते हैं परम विजयते परम का तात्पर्य जैसे जितने भी उपास्य तत्व हैं उन उपास्य तत्वों में परम तत्व कौन होगा श्री कृष्ण वही परम पर उपास्य जगत उपास्य नहीं हो सकता है क्योंकि जगत परिवर्तनशील है और अंत में नष्ट होने वाला है लय को प्राप्त होने वाला है इसलिए जगत कभी भी, भी उपास नहीं हो सकता है जगत में दूसरा जो दोष है वो दोष है कि कही कहीं ना कहीं उसमें सुख के साथ में दुख भी जुड़े हुए इसलिए वो परम परम नहीं हो सकता जीव इसलिए उपास नहीं हो सकता कि जीव की ईश्वरता सीमित है उसकी ईश्वरता उसका शासक रूप सबके ऊपर नहीं है केवल कुछ लोगों के ऊपर अपनी देह और दैहिक वस्तुओं के ऊपर ही वह शासन कर सकता है दूसरे के देह और दैहिक वस्तुओं पर जो, जो दूसरों को बिलोंग करती हैं, उन वस्तुओं के ऊपर वह शासन नहीं कर सकता है मैं शासन कर सकता हूं जो वस्तु मुझे बिलोंग करती है उसके ऊपर उसका तो मालिक मैं हूं परंतु जो वस्तु मुझे बिलोंग नहीं करती है उसका मैं मालिक नहीं हो सकता हूं तो जीव भी परम से नहीं है ईश्वर ही परम्परा उपास से होगा और ईश्वर परम उपास होगा उस ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है वर्णन का राय श्री कृष्ण तो परम विजयते जैसे श्री कृष्ण सर्वोत्तम होकर के विराजमान इसी प्रकार कृष्ण का ही एक अवतार है वो है श्री हरिनाम कृष्ण नाम नाम और कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों एक ही है भगवान के जैसे मत्स्य कुण वराह नृसिंह ये सारे अवतार हैं इसी प्रकार भगवान का एक अवतार है वो अवतार है कृष्ण नाम ये भी भगवान का एक अवतार है नाम रूप में शब्द रूप में भी भगवान अवतार धारण करते हैं और ये जो शब्द हैं कृष्ण ये जो शब्द है ये केवल वायु का एक विस्तार नहीं है कि मूल आधार से वायु उठी वह जब नाभि में पहुंची मणपुर में पहुंची तो मणपुर में पहुंच करके वह मन के साथ में जुड़ी जब वह हृदय में पहुंची उस समय वह कहीं ना कहीं कही, बुद्धि के साथ में भी जुड़ी और जब वह कहीं आज्ञा चक्र में पहुंची जो विशुद्ध चक्र है उस विशुद्ध चक्र में पहुंची तो वह कहीं इंद्रियों के साथ में भी जुड़ी और फिर बैखरी के साथ में वह प्रकट हुई ऐसा वायु का एक विकार मात्र नहीं है हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलते हैं तो पहले हमारा मन जुड़ता है मन के बाद में फिर बुद्धि जुड़ती है बुद्धि के साथ के बाद में फिर इंद्रियां जुड़ती और इंद्रिय जोड़ करके उस कार्य को करती है जो प्रोसेस है वो ये है कि शब्द उठा शब्द के साथ में कोई कल्पनाशीलता आई कल्पनाशीलता आने के बाद में फिर निर्णय हम इस शब्द का यही अर्थ लेंगे ये बुद्धि आई और बुद्धि के साथ में फिर इंद्रियों के द्वारा उनको उनका हम कार्य करते हैं तो अन्य जितने भी शब्द हैं वे कहीं वायु के रूप में कहीं प्रकट हो रहे हैं और वैखरी में आकर के कहीं प्रकट हो रहे हैं परंतु श्री कृष्ण शब्द कृष्ण नाम वह एक सामान्य शब्द नहीं है कृष्ण साक्षात कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण ही वे शब्द के रूप में प्रकट हो रहे हैं पंत वे शब्द नहीं है जैसे भगवान शिव के रूप में प्रकट हो रहे हैं पंत भगवान कोई पशु नहीं है भगवान वराह के रूप में प्रकट हो रहे हैं भगवान बरहान नहीं है भगवान में, भगवान मछली के रूप में कूर्म के रूप में प्रकट हो रहे हैं परंतु भगवान कूर्म या मछली नहीं है ऐसे ही भगवान कृष्ण इस फोनिक्स के रूप में प्रकट हो रहे हैं शब्दावली साउंड के रूप में प्रकट हो रहे हैं परंतु भगवान साउंड नहीं है भगवान फोनिक्स नहीं है भगवान साक्षात कृष्ण ही ऐसे ही श्री कृष्ण का एक स्वरूप है कृष्ण नाम और कृष्ण नाम को भी इसीलिए परम कह दिया जैसे भगवान के विभिन्न अवतार वे उनकी फॉर्म कुछ भी हो अवतार फॉर्म होने पर भी वे सब के सब कृष्ण ही हैं ऐसे श्री कृष्ण नाम भी शब्द के रूप में भले आया हो परंतु वह कृष्ण ही साक्षात कृष्ण ही है तो परम विजय थे श्रीकृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण पर श्री कृष्ण संकीर्तन परम होकर के विराजमान बिराज, है कृष्ण और कृष्ण संकीर्तन दो वस्तु अलग अलग नहीं है दोनों एक होकर के ही विराजमान जैसे कह दिया जाए ब्राह्मण का शरीर अब ब्राह्मण कहने से ही शरीर का बोध हो गया शरीर का कह रहे हो शरीर का उच्चारण ब्राह्मण कहने से शरीर का ही बोध होगा क्योंकि शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो जीवात्मा न ब्राह्मण होती है न क्षत्रिय होती है न वैश्य होती है न शूद्र होती है न स्त्री होती है न पुरुष होती है न पशु होती है बुद्ध चिन्ह में है, तो जब ब्राह्मण कहा जा रहा है या ब्राह्मणी कहा जा रहा है तो शरीर का ही बोध हो रहा है ब्राह्मण कहने से शरीर का ही बोध हो रहा है आत्मा का बोध नहीं हो रहा है ऐसे ही कृष्ण का नाम कहने पर कृष्ण का ही बोध हो रहा है वह केवल अलग से कोई शरीर हो अलग से कोई एक शब्द हो वो शब्द नहीं है वह इंडिकेटर नहीं है बल्कि स्वयं कृष्ण ही हैं। तो जैसे राहु और सिर इनमें कोई अंतर नहीं जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण के शरीर में कोई अंतर नहीं ऐसे कृष्ण और कृष्ण को सूचित करने वाला कृष्ण नाम इन दोनों में कोई अंतर नहीं है सूचक और सूचित इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है इंडिकेटर और इंडिकेटेड इन दोनों में कोई अंतर नहीं है कृष्ण का ही एक स्वरूप है इसलिए परम परम शब्द श्रीहर नाम के लिए सर्वथा उपयुक्त है परम विजायती विजयते का तात्पर्य है कि श्री हरिनाम जितने भी उपास्य तत्व हैं उन उपास्य तत्वों के ऊपर सर्वोर्ध रूप में विराजमान विजयते माने सर्वोत्कर्षण वर्तते सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होकर के श्री हरिनाम विराजमान हैं सबसे उत्कृष्ट होकर के श्री हरिनाम विराजमान हैं तो विजयते माने सबके ऊपर कंकर सबके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए श्री हरिनाम विराजमान श्री कृष्ण संकीर्तन संकीर्तन कहने का तात्पर्य है कि सम्यक प्रकार से कीर्तन सम्यक प्रकार से कीर्तन करने का तात्पर्य है कि हम सम्यक कीर्तन तब होगा जबकि हम शब्द को भी अपनाएं और शब्द के अर्थ को भी पूरी तरह से अपनाएं। उस लीला का चिंतन करते हुए विराजमान हो शब्द कहने के साथ ही साथ उस शब्द से के साथ में उस शब्द से जुड़ी हुई लीला रूप और गुण ये तीनों वस्तुएं यदि हमारे साथ में आ जाएं, तो उसको हम संकीर्तन कहेंगे शब्द का कीर्तन कोई भी शब्द बोला उसका उच्चारण तो हो गया कीर्तन तो हो गया पर वो तो संकीर्तन नहीं है संकीर्तन होगा तब जबकि उसकी उसके द्वारा जिस अर्थ को संबोधित किया गया है उस संबोधित अर्थ की फॉर्म भी आए उसकी जितनी भी क्वालिटीज हैं वे क्वालिटीज भी उनके गुण भी सामने आए और उसकी लीलाएं वे भी हमारे सामने आए तो यह संकीर्तन हुआ संकीर्तन का वास्तविक मूल अर्थ परंतु संकीर्तन का सामान्य जो अर्थ है वो श्री जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि बहुवे मिलता आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तन संकीर्तन कि जहां बहुत से लोग मिलकर के पूर्वक उच्च स्वर में उच्चारण करें उसका नाम संकीर्तन हुआ माने एक ग्रुप में एक है मुखिया वो पहले उच्चारण कर रहा है श्री गुरुवर्ग कोई वैष्णवाग्र जन उसका उच्चारण कर रहे हैं और उसका बहुत से लोग मिलकर के आवृत्तिपूर्वक उसी को दोहराते हुए उच्च स्वरूप से संकीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे उसका नाम संकीर्तन हुआ संकीर्तन की कुछ सुविधाएं माने कुछ नियम हैं और नियमों का भी पालन करना चाहिए अधिक अच्छा ये है कि पूरा मंत्र एक ही मुख से कहीं प्रकट हो ये नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्ण मैं कह रहा हूं और हरे राम हरे राम तुम कह रहे हो तुम हरे राम हरे राम जप रहे हो मैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण जप रहा हूं ऐसा नहीं पूरा का पूरा बत्तीस अक्षर का जो मंत्र है वो एक मुख से पूरा निकलना चाहिए तब दूसरा उसका अनुकरण करें संकीर्तन करते समय कहीं कर यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि संकीर्तन कर रहे हैं तो संकीर्तन में हमारा ध्यान शब्द का जो अर्थ और उसके शब्द का आ, में जो शब्द से संकेतित जो स्वरूप है यहां पर शब्द और संकेतित ये दोनों तो एक ही चीज है तो शब्द के द्वारा जिस कृष्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं उन कृष्ण की फॉर्म, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीलाएं इनका भी साथ के साथ में कहीं स्मरण तीनों का साथ के साथ साथ के में साइमल्टेनियसली इन तीनों का हम स्मरण करते हुए विराजमान हो और पूरे नाम का हम पूरे मंत्र का हम जप करें मंत्र में के जप करते समय या मंत्र का संकीर्तन करते समय ठाकुर के रूप ठाकुर के गुण और ठाकुर की लीला इनका चिंतन सहित यदि गायन हो तो वो सर्वश्रेष्ठ संकीर्तन का रूप है कई मैकेनिकल भी गायन हो रहा है और हमारा ध्यान यदि संगीत मात्र में ही अटक गया है तो एक सामान्य संगीत सुनने की अपेक्षा श्री हरि नाम के माध्यम से जो संगीत सुना जा रहा है, संदे है। तो वो संदेश श्रेष्ठ है परंतु वो मूल स्वरूप नहीं है वो सर्वोत्तम स्वरूप नहीं है सर्वोत्तम संकीर्तन में सम्यक प्रकार से वो कीर्तन नहीं है वो कहीं अधूरा अपूर्ण कीर्तन है इसको कहीं ध्यान रखना चाहिए तो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन कृष्ण संकीर्तन कहकर के कृष्ण संकीर्तन दोनों को एक चीज कहा गया फिर दोबारा दोबारा नहीं कृष्ण कृष्ण नाम दोनों एक चीज हैं संकीर्तन का तात्पर्य है कि कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय कृष्ण के रूप माधुरी कृष्ण के गुण माधुरी और कृष्ण की लीला माधुरी इनका भी सम्य प्रकार से साथ के साथ चिंतन करना चाहिए और चिंतन करते समय कहीं हमारा ध्यान ऐसा न हो कि केवल कान की मधुरमा संगीत की मधुरमा मात्र में अटक जाए और जो विषय है अर्थ है वह छूट जाए मीनिंग छूट जाए और केवल मेलोडी मात्र में ही हम अटक करके रह जाएं तो वो एक पूर्णता नहीं होगी यद्यपि उसके भीतर भी क्योंकि कृष्ण नाम छिपा हुआ है तो एक सामान्य संगीत सुनने से आ, म्यूजिक सुनने की अपेक्षा कृष्ण नाम का संकीर्तन अपना प्रभाव डालेगा परंतु वह हम नाम का कहीं अब अवमूल्यन कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसको सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार न करके हम कहीं उसका डिवेल्युएशन कर रहे हैं अवमूल्यन कर रहे हैं और उसका हम कहीं काम के सुखमात्र के लिए उपयोग कर रहे हैं तो यह उचित बात नहीं है उसको उपासना का एक अंग बना करके ही हमको सदा रखना चाहिए तो परम श्री कृष्ण के समान ही सर्वश्रेष्ठ है अवतारी हैं कृष्ण से अभिन्न हैं विजयते का तात्पर्य है कि अन्य जितने भी साधन हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग और व्यवहार इन सभी मार्गों को कर्म में लोक व्यवहार भी आ गया तो कर्म ज्ञान और भक्ति इन सभी मार्गों में सर्वोत्तम जो साधन है वह श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही है इसलिए विजयते विजयते माने सब संपूर्ण में श्रेष्ठ होकर के विराजमान है और श्री कृष्ण संकीर्तन संकीर्तन का तात्पर्य है कि जहां बहुत से मिलकर उसका बाह्य रूप है बहुत से लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक जहां कीर्तन कर रहे हैं उसका नाम संकीर्तन है यह संकीर्तन सर्वोत्तम होकर के विराजमान प्रेमी का एक स्वभाव है सखी का एक स्वभाव है कि सखी वर्णन किए बिना नहीं रह सकती वो जो कुछ भी अनुभव करती है उसका गायन किए बिना वर्णन किए बिना उस पर रहा नहीं जाता है इसलिए वह मौन जप नहीं करती है बल्कि वह संकीर्तन करती है परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन क्योंकि वह उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करती है और माधुर्य का आस्वादन करके कहीं कहने से उसकी जो वेदना है वह श्री हरिनाम कहीं नून भी करते हैं और सखी भी उसकी वेदना को कहीं शांत करती हुई विराजमान होती है तो परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन इस पद्य में इस श्लोक में श्री महाप्रभु ने संकीर्तन के आठ गुणों को प्रकट किया परम को हम विशेष मान ले संकीर्तन को हम विशेष मान लें तो आठ जो है वो उसके विशेषण है आठ विशेषण है या परम को हम विशेष मान लें तो सात विशेषण मतलब आठ ही है तो आठ जो विशेषण है वो आठ विशेषण पद में प्राप्त है चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग निर्वापण दूसरा श्रेय कैरव चंद्र का वितरणमे तीसरा विद्यावधु जीवन चौथा आनंदाम पांचवा पृथ्वी पदम पूर्णा स्वादनम छठा सर्वात्म स्नपनम सातवा और आठवा है परम सर्वश्रेष्ठ सुख को प्रदान करने वाले ऐसे श्री सर्वश्रेष्ठ होकर के जो साक्षात कृष्ण रूप होकर के विराजमान वे श्री कृष्ण सबके ऊपर विराजमान श्री कृष्ण ही नाम के रूप में प्रकट हुए हैं ब्रह्म सूत्रों में कहा गया शास्त्र के शब्द ये कहते हैं कि ब्रह्म को शास्त्र के माध्यम से ही जाना जा सकता है शास्त्र योनि शास्त्र ही ब्रह्म को पहचानने में योनि माने कारण होकर के विराजमान हैं। हम ब्रह्म को अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हैं हम ब्रह्म को जान सकते हैं उस परतत्व को जान सकते हैं शास्त्र के माध्यम से ही हम उसको श्रुते स्थान मूलत्वात्थ ये एक ब्रह्म सूत्र भी है श्रोते है माने श्रुति कहती है कि शब्द मूलत्वा शब्द के माधारा ही माने वेद के शब्दों के माध्यम से ही उस ब्रह्म तत्व का संपूर्ण रूप से बोध हो सकता है जहां कृष्ण ये जो शब्द है ये कृष्ण शब्द श्री कृष्ण के स्वरूप गुण और उनकी लीलाएं इन तीनों का बोध कराने में कृष्ण शब्द की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है इसलिए शास्त्र की अपनी महिमा है इससे श्री कृष्ण संकीर्तनम शब्द रूप में भी श्री कृष्ण इनका जो संकीर्तन किया गया या कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इन चारों वस्तुओं को यह नाम रूप गुण लीला इन शेष तीन वस्तुओं को कहीं प्रकट कर देने वाला हो जाएगा चेतो दर्पण मार्जनम परम माने परम सुख रूप है ये तो हो गया मोक्षार्थ और उसके ही अब आठ गुणों का वर्णन कर रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण नाम चित्रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला है दर्पण जितना निर्मल होगा उतना ही वस्तु का प्रकाश उसमें अधिक होगा यदि चित्त के ऊपर धूल जमी है तो वो जल्दी से साफ हो जाएगी धूल की जगह यदि कहीं चिकनाई है तो देर से साफ होगी और उसमें ग्रीस लगा दिया है तब तो फिर में और भी ज्यादा कठिनाई कठिनाई से साफ होगी तो जितना ग्रीसी ज्यादा होगा उतनी ही कठिनाई और हमारा तो बिल्कुल विषयों की चिकनाई में डूबा हुआ है हृदय ऐसी स्थिति में केवल एक बार कृष्ण नाम लेने से ही चित्त स्वच्छ नहीं हो रहा है चेतो दर्पण मार्जन इस दर्पण पर चित्त में श्री कृष्ण आकर के विराजमान हो वहां पर चित्त को स्वच्छ होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है श्री नाम के द्वारा जिस तरह से चित्त अत्यंत अत्यंत निर्मल होता है ऐसे निर्मल करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है नामा भास मात्र से ही पाप की नृत्य हो जाती है नामा भाष के मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है यदि संबंध तत्व सहित नाम को ग्रहण किया जाएगा तो फिर प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी तो चेतो दर्पण मार्जन का तात्पर्य है कि नाम नामाभास लेने पर भी चित्र के ऊपर जो कालिक जमी हुई है जो चिकनाई जमी हुई है वह पूछ जाएगी और शास्त्र के भाव को ग्रहण करने में दर्पण समर्थ हो जाएगा चित्र दर्पण समर्थ हो जाएगा यदि मेल है तो शास्त्र का अर्थ और श्री कृष्ण ये दोनों चित्र में प्रतिबिंबित नहीं होंगे तो नाम के द्वारा नामाभास के द्वारा दो वस्तुओं की प्राप्ति पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति संसार बंधन से निवृत्ति की प्राप्ति पंथ प्रेम की प्राप्ति नहीं की प्राप्ति होगी तब जब संबंध ज्ञान पूर्वक मैं राधा रानी की दासी हूं और मेरे हैं इस संबंध उपासबंध ज्ञानपूर्वक नाम लिया जाएगा तो सेवा सुख की प्राप्ति होगी अजाम ने बेटे का नाम लिया बेटे का नाम लेने पर उसे दो वस्तुओं की प्राप्ति हो गई उसने जो भी पाप किए थे पापों की निवृत्ति हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई मृत्युबंधन से उसकी मुक्ति हो गई चाहते तो श्री विष्णुदूत अजामिल को तुरंत ही ले जाते और मोक्ष पथ प्रदान कर देते तो अभी संबंध ज्ञानपूर्वक नहीं नाम को लिया गया कि ये नारायण नाम श्री नारायण का है अभी तो वो बेटे का नाम समझ करके नारायण नाम ले रहा है तो इस नामाभास के द्वारा उसके पाप की निवृत्ति तो हो गई संसार बंधन से मुक्ति भी उसको हो गई पंथ मुक्ति होने पर भी सेवा सुख नहीं मिलता यदि वो समय ले जाते तो सेवा सुख नहीं मिलता सेवा सुख प्राप्त कराने के लिए उसे वहीं श्री यमदूत यम यम्द, यमदूतों से मुक्त करा करके विष्णुदूत वहीं छोड़ गए और जब अजामिल को ये पता लगा कि मैं जो नारायण नाम ले रहा हूं वो नारायण नाम वास्तव में मेरे बेटे का नहीं है बेटे का नाम तो मैंने देखा देखी रख लिया है तत्वता तो ये नाम मूल रूप में श्री नारायण का है जिनके पार्षद आए थे और जिनके पार्षदों में यह क्षमता थी कि उन्होंने मृत्यु की काल पाश को भी मृत्यु पाश को भी काट दिया उनका नाम नारायण है तो अब मैं इस नाम नाम का वास्तव में उपयोग उसके लिए ही करूंगा जो इसका वास्तविक अर्थ है इन शब्दों का प्रयोग मैं उनके लिए करूंगा इस ध्वनि का प्रयोग में उनके लिए करूंगा जो इसका वास्तविक अर्थ है तो संबंध ज्ञान पूर्वक नाम को ग्रहण करना अब कोई यह कहे कि संबंध ज्ञान तो हमको हुई क्या हम तो खूब अच्छी तरह से समझते कृष्ण माने नंदनंदन श्री श्यामचंद राधाकांत यह संबंध ज्ञान तो हमको है फिर हम बार-बार नाम क्यों ले श्री कृष्ण शरणमो श्री कृष्ण शरण बार बार शरणम ममो शरणम ममो करने की आज होते एक बार शरण ले तो नहीं बस छुट्टी हुई नहीं बार बार लेने पर कहीं बुद्धि जो है वो क्योंकि बार बार जा रही है इसलिए शरणम ममो कह करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास में कोई दूसरा साधन भी नहीं दूसरा साधन नहीं है इसको दिखाने के लिए शरणम ममो हम बार बार कहते भक्ति भी जब बार बार श्री हरि कृष्ण और राम शब्दों का उच्चारण करता है और व्याकुल होकर के करता है तो वहां उसकी व्याकुलता अपने आप में प्रकट होती है और व्याकुलता प्रकट होकर के उसे एक जगह केंद्रित करती हुई विराजमान होती है इसलिए भजनानंद को प्राप्त कराने के लिए वह बार बार नाम का उच्चारण करता है तो नामाभास के द्वारा पाप की नृत्य संसार की पाश का कटना ये दो हो जाएंगे फिर तो संबंध ज्ञान पूर्वक वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा परंतु तो भजनानंद की प्राप्ति नहीं होगी भजनानंद की प्राप्ति होगी जब बार बार नाम लिया जाएगा तो भजन के समय भी उसको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो तीन चीज हुई मा भाष फिर संबंध ज्ञानपूर्वक नाम और संबंध ज्ञानपूर्वक नाम की आवृत्ति नामा भाष के द्वारा पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति संबंध ज्ञानपूर्वक ये नाम जिसका है उसके साथ में वास्तविक अपने संबंध को जोड़ा जोड़ा जोड़ से ही परंतु तो सेवा करने में जो सुख की प्राप्ति हो रही है वो बार बार नाम लेने पर सुख की प्राप्ति भजनानंद की प्राप्ति यह नाम संकीर्तन करने पर पूर्वक नाम संकीर्तन करने पर भजनानंद की प्राप्ति होगी तो तीनों में अंतर होगा। गया आपत्तियां दूर हो गई एक एक अलग बात हो गई बहुत छोटी बात होगी तो प्रारंभिक बात हुई। फिर वस्तु परम श्रेष्ठ है उसके मूल्य का ज्ञान हो गया परंतु मूल्य का भोग नहीं हुआ अभी हमारे पास में कोई बहुत बड़ा रत्न है ठीक है उसका कोई है उसके मूल्य का ज्ञान हो गया परंतु मूल्य का ज्ञान हो जाना ना यह उसका भोग नहीं है उसका भोग भी होना चाहिए और भोग है जब हम निरंतर निरंतर कृष्ण नाम ले रहे इसलिए बार बार कृष्ण नाम हम कहीं ले रहे हैं तो चेतो धर्पण मार्जन जो जो चित्त और ज्यादा शुद्ध होगा तो पूर्ण शुद्ध हो गया माया की निवृत्ति हो गई परंतु तो माया की निवृत्ति होने पर फिर दूसरी जो विरह की जो भावना है वो विरह की भावना रूपी कहीं उस कहीं उसमें धुंध रही, उस धुंध को भी दूर करने के लिए माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए तब निरंतर निरंतर आवृत्ति पूर्वक कृष्ण नाम की आवश्यकता ठीक है राजधानी जो बाल नाम ले रही राजी में तो माया है नहीं रणी में कहीं संसार का बंधन भी नहीं है राय को कृष्ण संबंध की भी प्राप्ति है कृष्ण संबंध को फिर वो बारवा क्यों ले रही हैं क्योंकि बारवा लेने पर कहीं न कहीं मिलन में भी जो विराह की भावना छिपी हुई है उस विरह की धुंध को जो जो दूर करती हैं क्यों तो, तो कृष्ण का रूप कृष्ण नाम लेने पर उनके सामने रूप और भी ज्यादा स्फुरित होता है इसलिए बार बार वे नाम लेती है तो चेतो दर्पणी का चित्त मेला नहीं है श्री कृष्ण का जो प्रतिबिंब है वह और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से उनके सामने कहीं प्रकट होता है मैनिफेस्ट होता है अधिक सुंदर रूप में और अधिक निकट और प्रियतम रूप में वह मनोहर रूप में अः वह प्रकट होता है इसलिए वो जो विरह में हृद्रोग स्वप्न त्याच विरह का जो एक आभास है वो आवाज़ दूर हो करके उनकी भूख भी नित्य बढ़ती है और उस भूख की समाप्ति भी नित्य होती है प्रतिक्षण अधिक अधिक भूख भूख बढ़ रही है प्रशिक्षण अधिक अधिक, अधिक भूख समाप्त होती हुई चली जा रही है इसलिए चेतो दर्पण मार्जन श्री राधार चित्त भी प्रेम को ग्रहण करने वाला जो आश्रय है वह भी और अधिक चमकीला होकर के विराजमान होता है भव भरोमहावाग्नि निर्वापण संसार रूपी जो दावाग्नि है उसको निर्वापन करने वाला बुझाने वाला यह है अग्नि दो प्रकार की होती है एक अग्नि होती है केवल जलाने वाली एक अग्नि होती है जो भले अपने आपके अपने ईंधन को तो जलाए परंतु तो वह कहीं उपयोगी होती है जैसे ईंधन की अग्नि वो जलाने के लिए नहीं है जो कुकिंग कुकिंग में जिस अग्नि का हम प्रयोग कर रहे हैं वो जलाने के लिए नहीं है वह कहीं पाक रचना करने के लिए परंतु तो दावाग्नि से कोई पाक रचना नहीं करता है दावाग्नि केवल जलाने के लिए है तो चेतु दर्पण महाराजन भाव महादावाग्नि निर्माप ये संसार तो केवल दावाग्नि रूप है जलाने वाला ही है इसकी लपेट में जो भी आएगा इसका काम यही है कोई कुकिंग करना ये दावादनी का काम नहीं है <laughs> दावाग्नि जब भी आएगी दावाग्नी कुकिंग के लिए नहीं आ रही है वुड फायर जो है वो कभी कुकिंग के लिए नहीं है वह तो केवल नष्ट करने के लिए ही है जो आएगा उसको जो भी उसकी लपेट में आया उसको समाप्त करता है समाप्त करती हुई आएगी तो ये संसार एक दावाग्नि है भाव एक दावाद्नि है और इस दावाग्नि को इस दावाग्नि को बुझाने का उपाय भी कोई सामान्य नहीं है इस दावाग्नि को यदि कोई किसी गैस के माध्यम से या फोम के माध्यम से बुझाना चाहे तो फोम के माध्यम से दावाग्नि कहीं बुझने वाली नहीं है जाने कब से लग रही है कैलिफोर्निया में और जाने कब तक लगती रहेगी कोई ठिकाना नहीं है कब तक है? और उसके लिए कितना भी प्रयास कर लो चाहे हेलीकॉप्टर से वर्षा कर लो चाहे कुछ भी कर लो फिर भी वो चलती रहेगी तो ऐसी स्थिति में उसको बुझाने का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो वो मेघ ही है दावाग्नि को बुझाने का उपाय मानव द्वारा किए गए प्रयत्न बड़े अल्प है वे उतने कारगर नहीं है उसको बुझाने का एकमात्र यदि उपाय है तो वो उपाय कहीं कृष्ण कृपा रूपी वर्षा ही है तो श्री हरिणाम वो महामेघ हैं जो संसार रूपी दावाग्नि को बुझाएंगे तो वह महा भव महादावाग्नि निरापणम कहने का तात्पर्य ये है कि यह संसार केवल जलाने वाला है यह संसार जीवन के परम फल को प्रदान करने वाला नहीं है संसार तो जलाने वाला है दे दिया गया था अग्नि दी गई थी हमको कुकिंग के लिए परंतु तो हमने कुकिंग के लिए उसका प्रयोग न करके हमने उसको दावाग्नि के समान उसका उपयोग किया शरीर ईश्वर ने दिया था कि हम इसके द्वारा भगवत सेवा करें परंतु तो शरीर के साथ में हमने जो संबंध जोड़ा वो संबंध जोड़ करके उस संबंध का जो जोड़ना है शरीर के साथ में अपने संबंध का जो जोड़ना है वह हम में उस अग्नि को दावाग्नि बना लिया आकाश भी सत्य है और कुसुम भी सत्य है परंतु तो आकाश कुसुम का जो संबंध है वह संबंध असत्य है और हमने देह को ही आत्मा मान लिया ये जो संबंध है ये असत्य है और ये संबंध सर्वदा सर्वदा दावाग्नि है देह तो दिया गया था हमको कुकिंग के लिए परंतु तो हमने कुकिंग के लिए उसका प्रयोग नहीं किया हमने उसका जीवन की रक्षा के लिए प्रयोग नहीं किया बल्कि देह के साथ में जो अपना जो संबंध है उस संबंध को हमने एक दावाग्नि के रूप में परिणत कर दिया और वो दावाग्नि अब कुकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिंग के काम में जीवन के काम में नहीं आ रही है बल्कि देह की हम रक्षा करें देह की रक्षा करें बस इसी चिंता में हम लग रहे हैं और वो हमारे देह को भी समाप्त कर रहा है ये संबंध और हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं उनको भी समाप्त करता हुआ चला जा रहा है अब इस दावाग्नि को नष्ट करने का एकमात्र यदि कोई साधन है इसकी कोई रेमेडी है वो रेमेडी यही है कि कहीं वर्षा आए तो उससे दावाग्नि शांत हो सकती है अन्यथा उससे शांत नहीं हो सकती है और वो वर्षा करने का एकमात्र उपाय है वो है श्री हरिनाम संकेत तो दर्पण चेतम साधक के माया के आवरण को समाप्त करने वाली श्री हरिनाम है जो प्रेमी भक्त हैं, उनके प्रेम को अधिक उज्ज्वल करने वाली है जो जो राधारानी का चित्त और ज्यादा प्रेम में चमकता है त्यो त्यो श्री कृष्ण के माधुर्य का उनको और और अधिक आस्वादन होता है तो हमारे भीतर तो माया का मेल है और श्री राव रानी में वो भूख है श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करने की वह भूख ही धुंध के समान है जो कि उनके चित्त को कृष्ण की ओर और ज्यादा आकर्षित करती है और उनके चित्त को अधिक उज्जवल बनाती है तो हमारे लिए भी चेतो दर्पण महाराजनम है और श्री राधा के लिए भी श्री कृष्ण चित्र है चेतो दर्पण महारनम उस वस्तु को अधिक प्र, प्राप्त करने के लिए उनका जो आधार है वो आधार उनका जो बेस है वो बेस और भी ज्यादा उज्ज्वल होता है प्रेम और ज्यादा उज्जवल होता है उस प्रेम में श्री कृष्ण का माधुर्य और भी ज्यादा प्रकाशित होकर के विराजमान होता है चेतो दर्पण मार्जनम और भाव ईश्वर ने हमको देह दिया था वो देह दिया था भगवत भजन करने के लिए परंतु देह के साथ में देह ही मैं हूं यह जो संबंध है यह संबंध हमारे लिए दावाग्नि बन गया और दावाग्नि बन करके यह हमको नाश करने वाला हो गया जबकि यह मैं देह नहीं हूं ये विचार करते हुए ये देह मुझे एक सेवक मिला है और इस सेवक के द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूंगा मुझे एक इंस्ट्रूमेंट मिला है इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस माध्यम से मैं कृष्ण की सेवा करूंगा इस मोटिव से हमको ये देह दिया गया था ईश्वर के द्वारा कि यह देह तुझे एक सेवक के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट एक साधन के रूप में दिया जा रहा है जिसे तू ठाकुर की सेवा कर परंतु हमने देह ही मैं हूं या इस देह को एक अग्नि देह के संबंध को अग्नि बना लिया और ये जो ममता है देह के प्रति यह देह के प्रति ममता ही कहीं वह दावानल बन गई जो केवल जलाने के काम में आ रही है कृष्ण सेवा के काम में नहीं आ रही और जो इतनी भारी है कि इसकी कोई दूसरी रेमेडी भी नहीं है इसकी रेमेडी केवल मात्र श्री कृष्ण कृपा ही है कृष्ण की कृपा होगी और कृष्ण की कृपा हमारे सामने आ रही है महामेघमाला के रूप में कृष्ण नाम के रूप में तो भाव महादावाग्न निर्वापण जैसे दावानल को जो बंखी अग्नि लगी है वो बन की अग्नि को केवल बादल ही बुझा बुझा सक, सकते हैं हमारे अपने प्रयत्न कहीं ओछे पड़ जाएंगे और उनको शांत नहीं कर पाएंगे और वो मना करते करते रोकते रोकते भी गांव के गांव सिटी की सिटी को जलाते हुए जैसे चले जा रहे हैं और सब उनके आगोश में आते हुए चले जाएंगे उनके बंधन में आते हुए चले जाएंगे ऐसे ही हमारी आसक्ति भी निरंतर निरंतर बढ़ती हुई चली जाएगी तो भव महादावाग्नि निर्वापण श्री हरिनाम ही दावाग्नि को निर्वापन करने वाले श्रेय कई रवचंद्र का वितरण श्री हरिनाम श्रेय और प्रे इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले हम प्रे में फंस रहे हैं हम श्रेय में नहीं फंस रहे श्रेय का मतलब है जो जीवन के अंत में आकर के परिणाम में आकर के हमको सुख दे उसका नाम है श्रेय जो इस समय सुख दे उसका नाम है प्रे फौरी तौर पर इस समय एट प्रेजेंट हमको सुख मिले हम इसमें तो चिंतित हो रहे हैं तो अंत में जाकर के एक परमानेंट सुख हमको मिले इस बात को हम नहीं मान रहे हैं तो श्रेय कई लोग चंद्र का वितरण जैसे चंद्रमा की किरण ही पढ़ने पर कुमुदनी खिलती है कुमुदनी के लिए जो लिली है उस लिली के लिए आवश्यक है कि चंद्रमा की रोशनी पड़े कमल के लिए आवश्यक है लोटस के लिए आवश्यक है सूर्य की रोशनी और लिली के लिए आवश्यक है चंद्रमा की रोशनी तो श्रेय कई तो हमको प्रेम में नहीं फंसना है पहले हमको श्रेय में फंसना है श्रेय का तात्पर्य है कि परिणाम में जो सुख दे उसका नाम श्रेय है जो वर्तमान में तो सुख दे परंतु परिणाम में दुख दे वह बंधन को देने वाला है श्री भगवत भगवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि जो इस समय सुख दे परंतु परिणाम में दुख दे उसको हम तामस कहेंगे और जो परिणाम में सुख दे और इस समय भले कष्ट कर हो वह परम परम सात्विक ही कहलाएगा श्रेष्ठ कहलाएगा जो अंत में सुख दे वो हुआ श्रेय श्रेय का तात्पर्य है कि हम परिणाम में परम परम सुख की प्राप्ति करें और दुख का जिसमें संपर्क समाप्त हो जाए दुख न हो तो ऐसे श्रेय रूपी कुमुदनी को खिलाने का एकमात्र उपाय यदि कोई है तो कुमुदनी को खिलाने का उपाय श्री हरिनाम की का प्रकाशी है तो श्री कैरव चंद्र का कैरव माने कुमुदनी उस वो ही जैसे फूल है कुमुदनी और उसको चंद्र का मान्य चांदनी जैसी खिलाती है ऐसे ही हमारे जीवन का श्रेय क्या है अंत में निज स्वार्थ से मुक्त होकर के कृष्ण की सुख आ, कृष्ण सेवा करना यही जीव का सही धर्म है निज स्वार्थ न हो सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए सेवा के बदले सेवा अलग और सुख अलग ये दो चीज अलग अलग ना हो सेवा अलग सुख अलग तो ये हो जाएगा स्वार्थ सेवा के बदले में हमको सुख मिले परंतु तो सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए ये सबसे बड़ा श्रेय और सुख की कामना से मुक्त हो जाना अधिक से अधिक ये ही सर्वोत्तम उपाय होगा तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरण श्री नाम उस चंद्र का का वितरण करने वाले हैं जिससे कि स्वार्थ मुक्त हो करके हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि भ्रम दिन दुर्वे तिन को भाग कहत नहीं आकार माने तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग अपना सुख मैं अपनी जेब में करूंगा फिर तेरी सेवा करूंगा ये हो गया बेकार और भ्रम माने जाने सेवा मिलेगी कि नहीं सुख मिलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो कि सारा समय सेवा सेवा करने में रह जाए और दूसरे लोग आगे बढ़ जाएं कंपटीशन में और हम तो बहुत पिछड़ जाएंगे तो इसका दुख कहीं प्राप्त कर ले तो ये भ्रम ये भ्रम है सेवा करने वाले को सदा अधिक श्रेष्ठ चिंतामणि की प्राप्ति होगी दूसरे लोग कांचियों भाग रहे हैं हम चिंतामणि को प्राप्त करेंगे इसलिए सेवा जो है वो सेवा ही अपने आप में सुख है इस बात को कहीं हृदय में धारण तो श्रेय कैरो चंद्र का वितरण विद्या बधु जीवनम विद्या माने ज्ञान का जो सिद्ध स्वरूप है उसको कहते हैं विद्या ज्ञान है साधन और उसका परफेक्शन वो कहलाएगी विद्या विद्या शब्द का अर्थ है परफेक्शन ज्ञान का परफेक्शन जैसे स्टोव जलाया उसके ऊपर पात्र रखा उसमें चावल डाले पानी डाला कुकिंग हो रही है जब कुकिंग हो गई तो उठाकर के पात्र को नीचे रख दिया तो उसको हम कहेंगे पक्ति पाचन और पक्ति ऐसे ही ज्ञान और विद्या किसी भी क्रिया का जो फलित स्वरूप है उसको हम कहेंगे पक्ति जैसे पाचन की का शुद्ध स्वरूप पक्ति है इसी प्रकार ज्ञान का शुद्ध स्वरूप है विद्या और वो विद्या क्या है अपने स्वस्वरूप में वास्तविक मधुरतम आस्वादनीय स्वरूप में किसी वस्तु का स्थित हो जाना जो अन्य के भीतर स्वाद विराजमान था उस स्वाद को परिपूर्ण रूप से प्रकट कर दिया गया उसका नाम पक्ति है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो जो स्वाद, टेस्ट किसी ग्रेन में छिपा हुआ था अन्न में छिपा हुआ था, वह कहीं प्रकट रूप में सामने आ गया तो उसको वो प्रकट रूप में सामने लाने की जो पद्धति है प्रोसेस है उस प्रोसेस की का कंप्लीशन वह विद्या कहलाएगा भक्ति कहलाए तो विद्या विद्या माने हमारे जितने भी साधन हैं, उनका परम फल परम फल है श्री कृष्ण सेवा उसका जीवन कौन है उसका जीवन श्री कृष्ण नाम है अर्थात श्री कृष्ण नाम जीवन की परम फल को प्राप्त करने पर यह कृष्ण नाम दो रूपों में कहीं सामने प्रकट होंगे या तो मिलन के शीतकार के रूप में आनंद के शीतकार के रूप में या विरह की आह के रूप में दो रूपों में जैसे अत्यंत आनंद जब आता है भोजन कर रहे हैं रसगुल्ला खा रहे हैं आह क्या स्वाद है शीतकार आता है तो या तो उस आनंद के सीकार के रूप में या विरह की आह के रूप में हा तो जहां कृष्ण राम या तो आह के रूप में या शीतकार के रूप में प्रकट हो ये श्री आनंद का सर्वोत्तम स्वरूप नाम का सिद्ध स्वरूप है ये विद्या स्वरूप है तो विद्या बधु जीवनम तो जैसे एक बधु के लिए उसका पति ही जीवन है एक पतिप्रता के लिए उसका पति ही एकमात्र जीवन है इसी प्रकार शास्त्रों में जितनी भी विद्याएं निरूपण की गई जितना भी ज्ञान का परिपक्व रूप निरूपण किया गया उस परिपक्व रूप का सर्वोत्तम परिपक्श जो स्वरूप होगा वो परिपक्व स्वरूप आनंद होगा और उस आनंद में श्री कृष्ण नाम या तो शीतकार के रूप में या विरह की आह के रूप में प्रकट होगी विद्या बधु जीवन विद्या ही वधु है वधु किसको कहे बधु का तात्पर्य है जिसमें एक गुण हो कि वो प्रियजन को बांध ले उसी का नाम है वधु बधु माने बांधने वाली जो स्नेह के बंधन में बांध ले उसको ही बधु कहते जो पति को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेती है उसका नाम ही बधु है तो विद्या माने ज्ञान का जो सिद्ध स्वरूप है परपक्व स्वरूप है वो परपक्व स्वरूप वह अपने आप में कृष्ण को बांध लेने वाला है तो ये विद्या विद्यावधु हो गई प्रीति ऐसी विद्या माने प्रेम के वशीभूति श्री कृष्ण होते हैं तो प्रेम हो गया एक बधु जो कि कृष्ण को बांध लेता है विद्या विद्यावधु जीवन अब जैसे एक पतिवृत बिना पति के एक क्षण भी नहीं रह सकती है पति की स्मृति में ही वह सर्वदा सर्वदा उसका संपूर्ण जीवन पति के लिए ही समर्पित है ऐसे ही श्री हरिनाम वे भी विद्यावधु जीवन शास्त्र का जितना भी तात्पर्य है वो तात्पर्य ही मानो बधु है और उस बधु के प्रिय पति होकर के श्री कृष्ण ही विराजमान है नाम ही विराजमान है तो नाम के बिना जैसे बधु का श्रृंगार नहीं इसी प्रकार यदि श्री नाम नहीं है तो सारी विद्या व्यर्थ यदि कोई बहुत बात तार्किक है नई आयिक है अवच्छेद अवच्छेद करके तीन तीन आवृत्तियों में किसी एक वस्तु को कहीं वो प्रकट कर रहा है परंतु इसकी जिवा पर कृष्ण नाम नहीं है तो वो कहीं विधुर ही है वह विधवा ही है जिसकी जीव पर कृष्ण कृष्ण नाम कुछन अर्थ विराजमान हैं श्री, श्री, है। श्री हरि नाम ही मुख्य आधार होकर के विराजमान और शास्त्र का जितना भी विवेचन अंत में उसका लक्ष्य वह श्री कृष्ण नाम ही है कृष्ण की स्थापना करना यही उसका एकमात्र लक्ष्य होगा विद्यावधु जी आनंदाम्बुदे वर्धनम जैसे समुद्र उसमें सारी नदियां मिलती हैं निरंतर नदियां मिल रही हैं परंतु समुद्र कहीं स्थिर रहता है समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता निरंतर नदियां मिल है, निरंतर रही हैं, निरंतर जल का प्रवाह समुद्र की ओर ही है और समुद्र में मिल रही हैं, पांत समुद्र जैसे अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है पांत जब पूर्णिमा की दिन आता है तो पूर्णिमा के दिन आने पर समुद्र में हाईटाई आने लगती है ऐसे ही आनंद नामबुदर्धनम श्री कृष्ण आनंद के समुद्र हैं परंतु साधक अन्य विषयों से तनिक भी एक साधक की भी साधक मान एक समुद्र है और जैसे अनेक विषय उसे मिले पर तो उसको कोई भी आनंद नहीं आएगा कोई भी उसके लीला में उसके चरित्र में उसके एक्शंस में कहीं भी कोई अंतर नहीं आता है परंतु जैसे में आने पर फुल नाइट नाइट आने पर जैसे समुद्र में अपने आप ज्वार उठने लगता है ऐसे ही श्री कृष्ण नाम आने पर साधक के आनंद की वृद्धि हो जाएगी किसी भक्त को जी को ध्रुव को ठाकुर ने जब राज्य दिया तो उनके समुद्र में कोई अंतर नहीं आया उनका समुद्र स्थिर था नदियां मिल रही हैं, परंतु तो उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ परंतु तो जब कृष्ण नाम वे ग्रहण करते हैं तो उनके आनंद की वृद्धि हो जाती है तो आनंदानुभूति वर्धन आनंद रूपी जो समुद्र है उस समुद्र को बढ़ाने में जैसे चंद्रमा का प्रकाश कोई विशेष कारण होकर के विराजमान है इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम उसके द्वारा एक संत को सुख की प्राप्ति होती है एक सिद्ध भक्त को सुख की प्राप्ति होती है सेवा मिलती है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है जबकि उसे भौतिक उपकरण मिल जाते हैं भौतिक संपत्तियां मिल जाती हैं तो वह इतना शांत है कि दुख मिल जाने पर वो दुखी नहीं सुख मिल जाने पर उसके हृदय में उन्मत्तता का ही नहीं भौतिक सुखों के पंथ कृष्ण नाम मिलने पर उसको परम परम सुख की प्राप्ति होती है आनंद नाम बुद्धिवर्धन आनंद रूपी समुद्र को सूर्य के चंद्रमा के द्वारा बढ़ाया जाएगा पृथ्वीपदम पूर्णामृता स्वादनम इस कृष्ण नाम का निरंतर निरंतर आस्वादन लेने पर भी पृथ्वर आस्वादन लेने पर भी आस्वादन कभी समाप्त नहीं होता है यहां पर उपयोगिता ह्रास नियम कभी भी लागू नहीं होता जबकि जीवन में यूटिलिटी उसका डिटोरेशन प्राप्त हो जाता है परंतु तो यहां पर यूटिलिटी का डिटोरेशन की का नियम लागू नहीं है पृथ्वीपम पूर्ण स्वादनम पृथ्वी पद पर प्रत्येक आयुष में पूर्ण अमृत का ही वह आस्वादन करता है और जो आस्वादन किया है उससे बढ़ के ही पूर्ण आस्वादन की प्राप्ति होती है और उसे प्रत्येक क्षण यही लगता है कि जब जब प्यारे को देखती हैं तब तब शिवी उसे नया करके ही देखती है कभी पुराना करके नहीं देखती है पृथ्वान प्रत्येक क्षण पूर्ण आधा तो आधा दूर नहीं पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है और प्रथ क्षण कभी भी ऐसा नहीं तो लगता है जैसे पहले इस आस्वादन को प्राप्त किया जा चुका है पूर्ण अमृत पूर्णाम और सर्वात्म पर पूर्ण रूप से जो सर्वात्म स्नपनम रस में डुबो देने वाला है यह श्री कृष्ण नाम न जाने कितने माधुर्य का तांडव में रतिमते नो जाने जनता की अद्व्यमृत कृष्णित वर्ण्वी तो पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम केवल इंद्री को ही नहीं कान को ही नहीं बल्कि पूरी आत्मा को यह सुख देने वाला है कृष्ण नाम कृष्ण को प्रकट करेगा कृष्ण नाम कृष्ण लीला को प्रकट करेगा और कृष्ण लीला प्रकट होने पर केवल वाणी ही पवित्र नहीं होगी कान ही पवित्र नहीं होंगे कर्मेंद्री जिह्वा और ज्ञानेन्द्रीय कान शब्द रूप होने के कारण केवल कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रीय ही पवित्र नहीं होंगी बल्कि सर्वात्म स्नप्नम जितनी भी इंद्रियां हैं वे सब कृष्ण को कृष्ण नाम प्रकट करेंगे तो कृष्ण नाम प्रकट करने पर संपूर्ण इंद्रियों को परम परम सुख की प्राप्ति होगी परम आनंद की प्राप्ति होगी तो सर्वेंद्र तृप्ति करने वाला कृष्ण नाम है और कृष्ण नाम का उच्चारण करने के कारण ही श्री प्रिया जी की जितनी भी इंद्रियां हैं वे सब इंद्रियां कृष्ण माधुर्य का शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में आस्वादन प्राप्त करते और परम विजय कृष्ण नाम परम सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है जैसे कृष्ण परम है ऐसे कृष्ण नाम भी परम है सर्वोत्तम सुख देने वाले हैं इनसे बढ़ के कोई दूसरी बात नहीं है कृष्ण कृष्ण नाम दोनों अभिन्न होकर के विराजमान है विजय तेमाने ज्ञान कर्म और योग इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करके भक्ति में भी जो वैधि भक्ति है उस वैधि भक्ति के ऊपर भी विजय प्राप्त करके श्री कृष्ण नाम रागानुगा भक्ति को विशेष रूप से प्रदान करने वाले और रागानुगा भक्ति में भी श्री रूपालुगा जो भक्ति है उस रूपानुगा भक्ति को कृपा करके प्रदान करने वाले हरेक रागानुक रूपानुग नहीं है परन्तु तो हरेक रूपानुक रागानुग तो श्री रूपालुक जो भक्ति है उस रूपानुक भक्ति मंजरी भाव की जो भक्ति है उस मंजरी भाव की भक्ति को भी प्रदान करने वाले हैं परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन विराजमान ये एक सामान्य अर्थ हुआ थोड़ा सा परम शब्द इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे और परम शब्द के द्वारा साधक को कैसे श्रद्धा भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और इस भाव के बाद में कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्यानुभाव जैसे प्राप्त होगा होता है श्री नाम कैसे श्रद्धा से लेकर के या साध संगति से लेकर के और अंत में कहीं कृष्ण माधुरी आस्वाद की मूर्छा को भी प्राप्त करने वाले कैसे हैं इसको यहाँ पर आगे थोड़ा सा कल कल के प्रसंग में और दूसरा जो श्लोक है दूसरे श्लोक को ग्रहण करेंगे परम विजयती श्री कृष्ण के श्री कृष्ण नाम की एक विशेषता है कि वह साधन की सारी प्रक्रियाओं को सारी स्टेप साधन के जितने भी सोपान हैं, उन सोपान को पूरा करते हुए अंत में जाकर के कृष्ण माधुर्या स्वाद उनको जिस तरह प्रदान करते हैं उनको प्रदान करने वाले श्री कृष्ण नाम बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय गौरि गो जय जय श्रादीर्तन के नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन जाएगा जाएगा नाम लेने से तर जाएगा, हर संभल चल चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा उसके पारे पिया के तो दे तेरा जीवन बदल जाएगा नाम लेने से तर जा जा जा जा जा। का नाम क्या की में आगे था था था। आ, तांगे, तांगे था था। मैं मैं मैं मैं तो पांच पांच पांच पांच पांच जैसे कितने कितने टाइम मुझे पता ही नहीं लगा आप बाहर आंदिर अच्छा ठीक है अच्छा तो ठीक है तो ठीक है हाँ पाँचवें हम लोग कल सवा सवा पाँच बजे यहाँ पे शुरू करेंगे पाँचवें जैसे वहाँ पे आएंगे तो सवा पाँच तक यहाँ पर माने सौ पाँच माने हाँ सवा पाँच सवा पाँच माने फाइव क्वार्टर पास्ट फाइव शार्प तो तो ये ना मेरे पास साउंड पड़ा है अगर हो जैसे माने यहाँ की व्यवस्था यहाँ के लिए पर साउंड तो काफी है अच्छा तो बात जैसे जैसे ये इनसे इनसे पूछो नहीं नहीं मुझे कोई कठिनाई भगवान जय जय जै श